को विषय करने वाली प्रज्ञा है सभी समाधि में इसके लिए कहा अनुमान प्रज्ञा व्याम अन्य विषया विशेषार्थ स्वात्त शब्द अनुमान से जो ज्ञान होता है उससे अन्य विषय है स्तंभ प्रज्ञा अन्य को विषय करती है शब्द से अनुमान से सामान्य का विषय का ज्ञान सामान्य विषय को ज्ञान होता है विशेष विषय का ज्ञान यह समाधि में होता है विशेषार्थत्थ से विशेषों को विषय करने वाली प्रक्रिया अनुमान के द्वारा तो ज्ञान होने पर सामान्य धूमत्वावसिन्ह में वन्नीवस्य वन्नी सामान्य की व्याप्ति है तो ध्रूम से वन्नी सामान्य का ज्ञान होता है विशेष वन्य किस प्रकार वन्नी है त्रिणजन्य बनिए काष्टजन्य बनिए कितने आकार के ये सब का ज्ञान प्रत्यक्ष में जैसे प्रत्यक्ष से होता है इसे शब्द से अनुमान से नहीं होता है उसके ऊपर कहा जब आगम अनुमान प्रत्यक्ष का विषय नहीं है विशेष विशेष कुछ ऐसे दूर से भी बनाना नहीं होता है लोक प्रत्यक्ष शब्द तो ज्ञान होने के लिए शक्ति ज्ञान होने पर ही शब्द अर्थ बोध होता है तो पूर्व पिछले ने कहा जी इसे कोई अनुमान आगम आदि लग के प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है विशेष तो ऐसे विशेष कोई अप्रमाणिक है तो नहीं मान लो तो इसके प्रकार ऐसा नहीं कर सके प्रमाण यदि प्रमेय का व्यापक होता तो व्यापक नहीं रहने नहीं रहता है जैसे धूम का व्यापक वनी है वनी नहीं तो धूम नहीं रहेगा किंतु प्रमाण कोई प्रमेय घट आदि पदार्थ का व्यापक नहीं है तो प्रमाण नहीं तो अर्थ अच्छा भी नहीं रहेगा अथवा प्रमाण कोई कारण भी नहीं है घट का कारण नृत्य मृत नहीं तो घट नहीं रहेगा समवाय कारण के बिना कार्य नहीं रहता है किन्तु प्रमाण कोई घट वस्तु का कारण नहीं है जिस प्रमाण तो नहीं तो घटे भी नहीं रहेगा ये निवर्तित है चंद्र में निर्वत न दिखता है उसके पश्चात भाग में कोई हरिणा है या नहीं है संज्ञा करते है इसलिए नहीं दिखने पर नहीं है प्रमाण नहीं से दिखते नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो विषय से विशेष तो समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह समाधि प्रज्ञा का विषय होता है इसमें अनुमान करते हैं अत्र विवादाध्यासिता परमाणु आत्माश्च प्राप्तिशी का विशेषशाली नव्य सती परस्परम व्यागत समान स्वास्थ्य जितने परमाणु है आत्मा अनेक मानते हैं ये देशवादी है आत्मा जितने तो परस्पर में कोई विशेष होना चाहिए पृथ्वी के परमाणु जल परमाणु से तो भिन्न होगा क्योंकि पृथ्वी का गुण जल का गुणा में कोई भेद है पृथ्वी में गंध तो है जल में होंगे किन्तु पृथ्वी के जितने परमाणु है वो परस्पर भिन्न कैसे होंगे जल परमाणु जितने है वो तो परस्पर भिन्नता है जल एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है तो भेद कैसा होगा उसमें कोई विशेष होना चाहिए तो आत्मा में इस प्रकार आत्मा अनेक है तो परस्पर भेद होना चाहिए इसके लिए कहते प्राप्ति सी का विशेष चाहिए प्राप्ति विशेष है प्रति सम्भव प्राप्ति प्रत्येक में अलग अलग रहने वाले विशेष है प्रत्येक व्यक्ति में रहने वाले अलग अलग पृथक पृथक विशेष कांगना विशेष वाली हेतु है तो द्रव्य सत्य तो तो परस्पर दिया वर्तमान स्वास्थ्य तो द्रव्य है और परस्पर भिन्न है परस्पर भिन्न द्रव्य होने से जरूर प्रत्येक विषय में कोई भेद विशेष भेद रहेगा कोई कुछ वैशिष्ट रहेगा वैलक्षण है वै कोई व्यावर्तक धर्म कोई होना चाहिए ये द्रव्य परस्पर व्यावर्तनते प्राति के विशेषता यथा खंड मुंडादे के अनु माने न गो का नाम रहते खंड मुंडा आदि कुछ कट गया तो खंड कह देते लड़ाई करके सिंग टूट गया तो मुंड कहते हैं तो खंड मुंडा आदि गो व्यक्ति अलग अलग है वो परस्पर समय द्रव्य तो रहता है परस्पर भिन्न है तो उसमें परस्पर प्रत्येक में कुछ न कुछ विषय से है तो परमाणु में भी आत्मा में भी परस्पर जागर तक भेद करने वाले कोई विचेता रहना चाहिए आगमे इसे अनुमान से नृत्य होता है कोई विचेता परमाणुओं में नित्य आत्मा में है आगमेन से रितम भरा प्रज्ञा उपदेश पर रितम भरा प्रज्ञा का उपदेश करते है महर्षि नितंभरा तथ प्रज्ञा उसमें कुछ विशेष विषय का ज्ञान होता है यद्यपि विशेष निरूपय थे तब अनूपण संशय से तो अनुदान तो के द्वारा शब्द के द्वारा ऐसे प्रज्ञा अनुतम भरा प्रज्ञा उपदेश किया गया तो विशेष का निरूपण होता है विशेष कोई है ऐसा निरूपण नहीं होता तो विशेष है अथवा नहीं है संशय होता न्याय से प्राप्त है यदि निश्चय नहीं होगा तो संचय होना चाहिए तथा अदूर विप्रकर्षण तत्व कथंजित गोचरे तुम्हें शब्द भी ऋतम भरात्र प्रज्ञा शब्द अनुमान अदूर विप्रकर्षण का तो दूर विप्रकर्षण अदूर तो संभावना रूपये विप्रकर्ष का दूर दूर विप्रकर्षण अत्यंत दूर अदूर विपर्क सकें तो अत्यंत दूर नहीं संभावना रूप से ये सत्तम कथंजित गोचर तरह ऐसे विशेष हे तथ्य सत्तम तस्वीर का सत्त विशेष है इसको विषय करते विषयकर्ते गोचर यते श्रोतम च अनुमच श्रोता अनुमान शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण किसी प्रकार विषयकर्ते हैं संभावना है कोई विशेष हे विशेष तो क्या है साक्षात नहीं ग्रहण होता है दत तो के पान के द्वारा न तो साक्षात कथंचित तो गोचर है संभावना अदुर भी प्रकर्षण संभावना तो कि साक्षात नहीं है चार चार्थमिव समुचादि पदा लिंग संख्या योग्यतया तस्मा सिद्धुदन प्रख्ञायां अन्न विषया चारा सभी सामुचाधिपा सूचय के पद समूहपदुचाधिपमुचैयादिप ये राम सेम द्वंदसमास होता है इसमें चाम से लक्षण से लिंगो है कुल्लिंग राम लक्ष्मण संख्या में के राम लक्ष्मण दिवचन बना च जिस प्रकार लिंगो और संख्या को बोधन कराता है इसी प्रकार जो समुचयादि पद है ये अर्थ को ऐसे नहीं बोधन कराते हैं चार का अर्थ का जो पद है समुचय समूहादि पद ऐसे समुचय समूह कितने हैं किस प्रकार बोधन नहीं करते हैं क्योंकि कहा जाता है तय परिभाषा से प्रयोग समुचय समाह दोनों का समाह संज्ञा परिभाषण हो गया संज्ञा परिभाषण हो गया समुचय के लिए इसी प्रकार जो पद है समुचय समूह आदि उससे अर्थ स्पष्ट लिंग संख्या के अन्य कहीं कहीं है कहीं कहीं समुचे समूह पुल्लिंग हो जाता है पदार्थ में लिंग संख्या का अन्वय नहीं होता है समुचे एक हो गया जिस चार अर्थ में वो समुचे आदि पद में समुचि पद च के अर्थ हो समुचय को जैसे कहते हैं किन्तु लिंग संख्या योगी तय है लिंग संख्या योगी कहेंगे सामान्य रूप से समुचे आदि पद से समुचे अर्थ का स्पष्ट नहीं होता है दो कह करेंगे तभी वो संज्ञा से परिभाषा से तभी वो समाह समाह कहते समुचय कहते हैं इसी प्रकार कुछ शब्द है ऐसे अर्थ को कहते हैं उसे तो अव्यय है अव्यय शब्द से लिंग संख्या का अन्वयन नहीं होता है ऐसे कुछ शब्द है तो जिस प्रकार च के अर्थ को समुच्दी पद स्पष्ट नहीं कर पाते हैं इसी प्रकार शब्द और अनुमान प्रमाण कुछ विशेष है ऐसे उन्हें बताते हैं विशेष को साक्षात नहीं बता पाएंगे अनुमान करके कुछ विशेष आत्मा में परमाणु होना चाहिए भरा तत्व प्रज्ञा सूत्र के द्वारा उपदेश करते हैं कोई विशेष विशेष का ज्ञान है कि विशेष का साक्षात प्रमाण नहीं होता है वो उसका ग्रहण होगा प्रज्ञा समाधि में ही है तथा सिद्धम सुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषयः सुतानुमान के जो प्रज्ञा है उसके अधिक अन्य विषयों ज्यादा प्रज्ञाया प्रज्ञा अन्य विषया समाधि प्रज्ञा में विशेष ग्रहण होता है जो शब्द के द्वारा अनुमान के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता है ये समरा प्रज्ञा इसका विशेष को विषय करने वाली प्रज्ञा है उसके पश्चात फिर सं, आगे शंका करते त्याग एसत क्या तो त्याग एक नगत परमार्थ विषय संप्रज्ञा तो युक्त उपाय व्याकार परमार्थ तत्व को विषय करने वाले संप्रज्ञात समाधि हो तो उपाय विवेक वैराग्य उपाय अभ्यास करने से संप्रज्ञा समाधि हो जाए कोई बात नहीं किंतु तो विस्थान संस्कार नरूढ़ निविड़तया संबंधनीय समाधि प्रत्याशा अनादि काल से विस्थान संस्कार अनादिकाल से संसार चल रहा है व्यवहार करते हैं समाधिक तो कवि शास्त्र संस्कार वैराग्य हो अंतरण शुद्ध हो तो अभ्या, समाधि तो तो अभ्यास करते हैं विथान संस्कार बहुत विक्रमण स्थान विथान समाज के विरोधी, विषय चिंतन रजगुणतम गुण सत्गुण का भी विषय ग्रहण व्यवहार के सारा संस्कार अलग होता है जितने जितने व्यवहार होता है इतने संस्कार बढ़ते हैं सब विथान संस्कार निरूढ़ता है निरूढ़ अत्यंत दृढ़ हुए और धन अल्पन ही जिस प्रकार कि समय में वृक्ष बहुत ही निबिड़ और दृढ़ हुए तो निरूढ़ हुए और नया कहीं लगाते हैं छोटे तो छोटे बहुत भर दिया अभी दृढ़ नहीं हुआ अतः कहीं दृढ़ होते हैं कुछ कुछ और कुछ कुछ नष्ट हो जाते हैं किंतु निरूढ़ निबिड़ा अत्यंत तो दृढ़ और निविड़ घन है वृखान संस्कार बहुत ही अनादिकाल से कितने करोड़ों करोड़ जन्म होगी संस्कार तो बहुत ही घन हो जाएगी उसके से क्या होगा प्रतिबंध या समाधि प्रक्रिया का वो जो समाधि प्रज्ञा उसका भी प्रतिबंध तो हो जाएगी विस्थान संस्कार विस्थान संस्कार बहुत होने से समाधि प्रज्ञा उसके द्वारा प्रतिबद्ध हो जाएगी दृष्टांत देते हैं राष्ट्रीय आवर्त मध्यवर्ती प्रतिप परमाणु दीव रास्त्या बहुत जोश से पवन चले घुर्णिवास्या है अद्भुत पवन होने पर उसमें रास्त का आदर्श घूमना नहीं उसके मध्यवर्ती वायु तो का भी गुण घुन का है घुर्णी वात्या करें ऐसे घूमने पर उसके अंदर जो प्रदीप है मध्यवर्ती प्रदीप प्रदीप के जो परमाणु प्रदीप दीप तेज है उसका वे जैसे प्रतिबंध से नष्ट हो जाता है इधर उधर स्थिर नहीं होता है इसी प्रकार समाधि प्रज्ञा स्थिर नहीं होगी उसका प्रतिबंधक विस्थान संस्कार बहुत ही ये शंका को निराकरण करने के लिए संकाम में अपने तो सूत्रम अवतारे थी इसी शंका के निवृत्ति के लिए आगे सूत्र है उसका अवतरण करते भाष्य में समाध प्रज्ञा प्रतिबंधे योगिना प्रज्ञा संस्कारों नवो नवो जागते समाधिक प्रज्ञा प्रति लंबे समाधि प्रज्ञा बुद्धि होने पर स्थिर हो जाने पर सभी प्रकार तो समाधि है किंतु इसे होने पर रितंभरा प्रज्ञा है प्रज्ञा में इसे विशेष अनुभव होता है अनुभव बहुत होने से योग्य प्रज्ञा कृतः संस्कार प्रज्ञा अनुभव है समाधिकाल में जो अनुभव विशेष विषय का अनुभव होता है उसके कारण संस्कार होता है नवो नव संस्कार नया नया संस्कार नूतन संस्कार उत्पन्न होता है। जितने अनुभव होता है अनुभव हो, से संस्कार होता है उस तो विषय अनुभव विषय व्यवहार से संस्कार होते हैं उसको कहते विठानुजा संस्कार विठान से उत्पन्न होता है और समाधि करने पर समाधि से जो संस्कार होता है वो समाधि संस्कार है प्रज्ञा के तक संस्कार नए नए बहुत उत्पन्न होते हैं जितने जितने समाधि करेगा इतने इतने संस्कार होते हैं जो ध्यान अभ्यास करते हैं अभ्यास बार बार करने से ध्यान जो संस्कार उत्पन्न होता है वो संस्कार अधिक होने पर आगे जो विस्थान संस्कार को ये संस्कार दबाता है रोक देता है अभ्यास बहुत करने पर ही योगी में साधक में सामर्थ्याता है ये बाहरी विषय के चिंतन तो अपना आप होता ही रहता है मन के द्वारा किंतु ध्यान अभ्यास बार बार करने पर अभ्यास वैराग्य के द्वारा ऐसे समाधि अभ्यास करने पर समाधि जो संस्कार जो अधिक हो जाएंगे तो आगे वित्थान संस्कार तब जाते हैं उसको ये वित्थान संस्कार प्रतिबंधक नहीं होते पहले से प्रतिबंधक होते ही क्योंकि मन इधर उधर भागता है समाधि में बैठने के लिए प्रयास करता है ध्यान करने के लिए मन भागता है किंतु अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो समाधि को प्राप्त करता है ये प्रज्ञाजन्य संस्कार नया नया होने पर फिर उससे अन्य संस्कार का ये प्रतिबंध हो जाता है फिर वित्थान संस्कार वित्थान संस्कार और समाधि जो संस्कार में यही है बलाबल वास्तवता है सत्य के समीप प्रबल होता है मिथ्या के समय पर तो दुर्बल होता है मिथ्या भाषण करने वाला अधिक समय नहीं सबको बता सकता है मिठ्यावादी स्त्री सबके सामने प्रकट हो जाता है बहुत लोग मिथ्या भाषण करके अच्छा बनने चाहते हैं दिखाना चाहते हैं वो ज्यादा दिन चलता नहीं कोई कि ब्रह्मचारी है खाली जहां जाएगा झूठ बोलता है ऐसे बोलेगा कि सुनने वाले को लगा ये बड़ा सिद्ध है उसको तो कुछ अनुभव हो गया कभी किसको कभी तो कुछ बोले कभी कुछ बोलेगा अपने अपने कुछ ऐसे चमत्कार सुनाएगा सब लोग सोचेंगे ये बड़ा अच्छा साधक है किंतु ज़्यादा दिन नहीं चलता है सबको समय में फिर सबको पता चलता है कि तो कल झूठ बोलता है अपने को चाहता है सिद्ध दिखाने के लिए क्यों तो सब लोग उसको पेशा करते हैं ये तो बिल्कुल निक्ष भाई ऐसे होते हैं बहुत वो बुद्धिमान भी पापी हैं जो झूठ बोल करके अपने को दिखाना चाहते हैं और अन्य लोगों उसको त्याज है और दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा व्यक्त है बर्बाद कर रहा है अपना जीवन दूसरे को दिखाने के लिए ठगने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं संस्कार सत्य के समीप संस्कार बलवान है इसे सत्यवादी में बल अधिक है सत्य वचन में बल अधिक जो साधक साधुओं का भी शब्द कथन उसे भी तारतम्य होता है कुछ तो साधन भजन करते अनुभव करके कहते हैं कुछ कुछ नहीं करके शब्द केवल रट करके सुनाते हैं रट कर सुनाने वाले कि सही भी व्यक्ति बहुत रट लेते हैं बहुत बोलते हैं सुंदर भाषण करते हैं किंतु जो जिज्ञास साधक हैं उनको ये प्रभावित नहीं कर पाते हैं वो उसे प्रभावित नहीं होते हैं जो साधना भोजन करने वाले अनुभवी अनुभव अनुभव भी उनकी वाणी में कुछ शौल्य नहीं हो ज्यादा सौंदर्य नहीं हो किंतु शक्ति होती है इसे साधक जो मुमुक्षु रे अंतर्मुखी हुए वो आकृष्ट होते हैं सर्वत्र सत्य के समीप में बल अधिक है सत्य तो सोचे बलवान है सत्य का सत्य की जय होती है सत्य के समीपक भी वह बलव बलवान है प्रज्ञानजन्य संस्कार वित्तान संस्कार ये दोनों में यही भेद है और ज्ञान भी अज्ञान भी वेदांत मतिक अनुसार अज्ञान होना भी और ब्रह्म ज्ञान होता है अंतकरण वृत्ति अहमअ ब्रह्म किंतु ये प्रमाण जन्य वृत्ति है वेदांत प्रमाण से होता है और वास्तव सत्य है ब्रह्म उसको विषय करने वाली सत्य वस्तु को विषय करने वाली होने से स्वयं वृष्टित्व इच्छा है अज्ञान का कार्य है होने पर भी सत्य को विषय करने से तो इसमें इतने सामर्थ्य आ जाता है वो अनाधिकारों से प्रभुत्व तो ज्ञान को नष्ट कर देती है ब्रह्माचार वृत्ति वेदांत तो मतिकारण इसी प्रकार योग में भी प्रज्ञा प्रज्ञात संस्कार से अन्य संस्कार दब जाते हैं नष्ट हो जाते हैं तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज स जात तज समाधि से जातक संस्कार समाधि से संस्कार प्रज्ञाजन्य संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी अन्य संस्कारों का प्रतिबंधक हो जाता है अन्य संस्कार आगे कार्य नहीं कर पाते हैं यही प्रतिबंध है अन्य संस्कार बहुत रहने पर भी संस्कार का उद्बोध होने पर स्मरण होता है संस्कार उद्बुता नहीं होंगे जैसे कोई कुछ अध्ययन किया कंटस्थ किया दीर्घ काल होने पर संस्कार दुर्बल हो जाता है आगे स्मरण नहीं होता है संस्कार का उद्बोध नहीं होता है इसी प्रकार जो प्रज्ञाजन्य संस्कार अधिक अधिक होते हैं विस्थान संस्कार दुर्बल होने से उसका प्रतिबंध होता है वो संस्कार से स्मरण नहीं होता है ये बलवान हो जाते प्रज्ञात संस्कार तो प्रज्ञा के संस्कारों तो से समाधि के संस्कार से तो संस्कार भी। उसका स्मरण होता फिर समाधि करता है, फिर संस्कार बढ़ता ऐसे आगे साधक बढ़ सा जाता है शंका हुई थी अनाधिकाल से होने वाले वित्थान संस्कार उसका प्रतिबंधक हो जाएंगे ये नहीं वित्थान संस्कारों का प्रतिबंधक हो जाता है समाधि के तो संस्कार ठीक सूत्रम पठे तज्ज संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी तदित्व निर्विचारान समापत्ति परामर्श उसके पहले समापत्ति समाधि में से निर्विचार समाधि समापत्ति कही प्रज्ञा वैषद्य निर्विचार समाप्ति समापत्ति चारों में से अधिक अभ्यास करने पर निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद रितम भरा प्रज्ञा कही दी ये तत्प से निर्विचार समापत्ति तज्ज संस्कार का निर्चार सामिजन्य संस्कार विषय ऋत्तम प्रज्ञा होती है अन्य संस्कार अन्न विथाना दिस्थान जन संस्कार तो ही ही का प्रतिबंधक है भूतापा धीरा स्वभाव बुद्धि का ये स्वभाव भूताक्षपात भूत का तो यथार्थ सिद्ध यथार्थ पक्ष पक्षपात बुद्धि का स्वभाव यथार्थ पक्षपात यथार्थ वस्तु को विशेष करना भ्रांति का, का भी होती है किंतु यथार्थ वस्तु को विशेष करने वाली बुद्धि होती है बुद्धि का स्वभाव यथार्थ को तो जानना पहले दिखते समय कुछ अलग दिखता है फिर जब देखते हैं बुद्धि से यथार्थ निर्णय होता है भूतार्थ पक्षपात होने से वास्तव स्थिति जो वो बुद्धि के द्वारा निश्चित होता है इसका निश्चय होता है तावे इनम अनावस्थिता भ्राम्य नाव तत्व प्रतिलभते बुद्धि अनावस्थित होकर के होकर के अस्थिर होकर के भ्रामती भ्राम्य इधर इधर बुद्धि डे कब तक यतिलभते तत्व विषय जब तक नहीं होती बुद्धि घूमती है भारतीय फिर तत्व के विषय करने वाले बुद्धि होने पर स्थिर हो जाती तत तत्र संस्कार संस्कार तत तत्र सित्वता। तत्र सित्वता है तत्र संस्कार संस्कार बुद्धि, बुद्धि चक्र ततिलबे त्र स्थितपदा सती संस्कारबुद्धि संस्कारुद्धिचक्रक्रमेण आवर्तम्यतत्वस्कारबुद्धिक्रम बाधत तलंबे त्र अस्थित पदा तथितपदा है आस्तित होगा अब चलेगा नहीं तो पदा तत्थित स्थित पदम यहा बुद्धि चित का सत्वमी तत्वपलम्ब अनुभव होने पर तत्व में स्थिर हो जाती बुद्धि तीतपदा स्थिर होने पर संस्कार बुद्धि संस्कार बुद्धि संस्कार बुद्धि चक्र क्रमेण आवर्तमान आवर्तमान संस्कार से बुद्धि बुद्धि से संस्कार इसी प्रकार संस्कार बुद्धि चक्र क्रमेण संस्कार बुद्धि का चक्र संस्कार बुद्धि संस्कार बुद्धि संस्कार बुद्धि संस्कार से बुद्धि बुद्धि से संस्कार संस्कार से बुद्धि ये संस्कार कैसे बुद्धि पाठ जाए संस्कार बुद्धि चक्र क्रमेण संस्कार बुद्धि बुद्धिचक्रक्रमेण आवर्तम गुमता है संस्कार से बुद्धि बुद्धि से संस्कार फिर बुद्धि संस्कार ये चक्र आवर्तम अनामति अतत्वसंस्कार बुद्धिक्रमं अनामति इसमें पाठ एक तत्व संस्कार बुद्धि बुद्धिक्रम इसे पाठ संस्कार बुद्धि अतत्वसंस्कार बुद्धिक्रम है अतत्व संस्कार बुद्धि अतत्व विषय का बुद्धि और संस्कार विथान संस्कार है अतत्व का वास्तव जो नहीं अतिक विषयक बुद्धि और उसका संस्कार बुद्धि संस्कार क्रम चलता है भ्रांति से राज्य में सर्प देखा सर्प का अनुभव उसका संस्कार और फिर स्मरण पूरी अनुभव देखता सर्प पूरी अनुभव होता है, है। मरुभूमि में जल दिखता है संस्कार स्मरण संस्कार होता है स्मरण होता है फिर दिखता है जल ऐसे बहुत दीर्घ काल चलने पर भी जब स्पष्ट मालूम हो गया मरूभूम ये जल नहीं है तो उसको बाद कर देती बुद्धि इसी प्रकार अतत्व तो संस्कार बुद्धिक्रम को बाद थे ये बुद्धिक्रम तत्व तो विषय होने के कारण संस्कार बुद्धिचक्र क्रम में घूमता हुआ यह बुद्धि क्या करेगी असत्त्व संस्कार बुद्धिकरण को बाहर कर देती है तथा से बाह्य अहू बौद्ध निमित निरुपद्रव भूता विपर्य न बाधू नैत बुद्धिस्त पक्षपात ये बौद्धों का कथा नहीं निरुपद्रव भूता रहित यथाश विषय उनके अनुसार उपद्रव होता है समांतर प्रत्यय सहकारी प्रत्यय अधिपति प्रत्यय प्रत्यय प्रत्य, ये सब भ्रांति ज्ञान है ये तो भ्रांति ज्ञान जितने ये सब उपद्रव समाधि ज्ञान है उपद्रव रहित भूतार्थ स्वभाव से जो यथाशय को विषय करने वाली बुद्धि है विपर्य न बाध होती विपर्य के तरह बाध नहीं होता है जैसे यथार्थ वस्तु को स्वभाव करने वाली बुद्धि उसका बाध विपर्य न होती विपर्य भ्रांति से बाधा नहीं होता है यथार्थ ज्ञान का बाध भ्रांति ज्ञान से नहीं होता है अनाधिमत भी बुद्धि तत्व से बात होता यद्यनादि है भ्रम अनाधिमत्ता आदि वाला नहीं भ्रम अनादि से है फिर भी यथार्थ बुद्धि तो तत्व को पक्षपात करती है तत्व विषय मनते तत्व विषय में बुद्धि दृढ़ होती है भ्रांति दीर्घ काल में दीर्घकाल से रहने पर भी भ्रांति का बाद होता है यथा यथार्थ ज्ञान है आगे भ्रम ज्ञान होने पर भ्रम ज्ञान से यथार्थ ज्ञान का बाध नहीं होता है यथा यथार्थ ज्ञान के द्वारा दीर्घ काल प्रवृत्त भ्रांति का भी बाध हो जाता है अनाद काल के रहने परिवह अज्ञान उसका बाधा नहीं होता है भ्रम ज्ञान के द्वारा क्योंकि उसका स्वभाव है भूतार्थ यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला उपद्रव रह शुद्ध जिसे जिसमें अन्य कुछ विषय होगा उपद्रव होगा निधपत्र को अन्य कुछ विषय नहीं वास्तव स्वभाव यथार्थ वस्तु को ज्ञान करने वाले बुद्धि का स्वभाव है विपर्य भ्रम ज्ञान के द्वारा उसका नहीं होता यद्यपि अनाधि है अज्ञान फिर भी नहीं कि तो ये कि बुद्धि तो तत्व को पक्षपात करों का कथन नहीं ठीक है करके संस्कार करता है समाज प्रज्ञा तो विद्धान अस्तु बिथान संस्कार तो निरोध समाधि प्रज्ञा से बीथान जन्य, जन्य जो संस्कार और संस्कार का निरत तो हो जाए किंतु समाधि जन्म संस्कार तो रहेगा विठान जन्म संस्कार का निरुद्ध हो जाए समाधि जस्त संस्कार अतिशय है समाधि प्रज्ञा प्रसव हेतु अत्यविकल समाधि जो संस्कार से अतिशय संस्कार होता है समाज प्रज्ञा प्रसव हेतु समाधिकालीन जो प्रज्ञा होती है उसकी उत्पत्ति का हेतु जितने जितने समाधि अधिक करेंगे संस्कार अधिक होता है संस्कार समाधि होती है संस्कार समाधि अधिक होती है पहले पहले समाधि में बड़े कठिन विचार करते समय थोड़े समाधि की स्थिति होने पर संस्कार होता है फिर समाधि फिर संस्कार अधिक होता है फिर समाधि वेदांत में इस प्रकार श्रवण मनन करने के पश्चात अधिकारी का जब कवि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार व्यक्ति जिसकी प्रारंभ हो जाती है प्रारंभ में ब्रह्मा कार्य वृत्ति काम कौन समय कभी कभी होती हो गई किंतु थोड़े अभ्यास करने पर ब्रह्माकारी वृत्ति की जब प्राप्ति होती है उसका फिर उसमें कुछ अनुभव होने के बाद फिर करने की इच्छा होती है और अन्य विषय छोड़कर उसमें रहने की इच्छा होती है फिर उसको बार बार प्राप्त करता है तो आखिर सिने लगातार वृत्ति चलती अखंड प्रभाव हो जाता है इसी प्रकार यहां भी समाधिक प्रज्ञा की उत्पत्ति का हेतु होते समाधिजन्य संस्कार ठीक समाधिजन्य संस्कार अपनी तो होने पर वित्थान संस्कार का तो बाद हो जाएगा किन्तु समाधिजन्य संस्कार रहेगा समाधिजन्य संस्कार रहेगा तो वो तो फिर आगे समाधि होती रहेगी अभी कल तद अवस्था एवं चित्त से साधिकारता वित्त जैसे अधिकारिक कार्य आरंभ करता है इसी प्रकार कुछ, कुछ ना कुछ करता रहेगा समाधि चलती रहेगी तो so, मुख्य कैसे होगा इसके लिए प्रश्न है पहले राज्य में समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारों समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले समाधि प्रज्ञा प्रज्ञा प्रभव कारण व्यक्ति समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों व्यन्न तो संस्कार अतिश बाधते संस्कार आशय व्युज संस्कार आश्रय सूक्ष्म संस्कार संस्कार अथ आश्रय से संस्कार संस्कार आश्रय से संस्कार आशय संस्कार के आशय अनुद्व संस्कार उद्बोधने अनुदृत संस्कार सूक्ष्म संस्कार संस्कार आश्रय कहा समाधि प्रज्ञा से होने वाली जो संस्कार संस्कार अनुभूत होकर के उसको बाद कर देता है संस्कार जब संस्कार का अभिभव बाद हो जाता है तब जाते हैं तत्प्रभाव उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्यय ज्ञान स्मरण नहीं होते संस्कार अभिभूत तो हो जाता है तब तो नहीं होने पर स्मरण नहीं होता है अनुद्ध होने से संस्कार से आगे प्रत्यय स्मरण नहीं होते हैं प्रत्यय प्रत्ययनिरोधे समाधि जब प्रत्यय नहीं होगा विस्थान संस्कार जन प्रत्यय ज्ञान चिंता चिंतन वृत्ति जितने चिंता न जब चलता है तो समाधि नहीं होती अब प्रत्यय निरुद्ध हो गया प्रत्यय ज्ञान वृत्ति वृत्ति निधन कर समाधि प्रतिशत समाधि होती है तो वृत्ति जितने जितने न्यून होती हैं। हो। हो है वृत्तीय संस्कार अभिभूत होगी स्मरण नहीं होता है जितने जितने अभ्यास करता है शास्त्र चिंतन करता है इतने इतने बाह्य चिंतन का भी होता है संस्कार कम होता है संस्कार कम होने से बाह्य चिंतन नहीं स्मरण नहीं होता है बाह्य स्मरण जितने कम होगा इतने ध्यान अभ्यास कर सकता है प्रत्ययनिरोधे समाधि समाधि फिर तथा समाधि प्रज्ञा फिर सामधि प्रज्ञा प्रतिस्तम प्रज्ञा फिर तथा समाधि प्रज्ञा से संस्कार फिर प्रज्ञा से संस्कार होते हैं नवो नवो संस्कार से जाए थे नया नया संस्कार आशय सूक्ष्म से अनभूत संस्कार होते हैं तथा प्रज्ञा तथा से संस्कार प्रज्ञा से संस्कार संस्कार से प्रज्ञा ऐसे बढ़ते जाते हैं ऐसे होने पर शादा को रखी वित्थान संस्कार का बाद हो जाए, कि समाधि जान संस्कार बहुत बढ़ते जाएंगे वो संस्कार रहेंगे तो फिर स्मरण होगा समाधि निश्चित होगा कुछ कार्य करेंगे तो फिर मुख्य कैसे होगा प्रथम तो संस्कार अतिशयम साधिकारण कर सौ संस्कार अतिशय संस्कार समाज ये संस्कार का अतिशय संस्कार का ढेर अधिक आधिक वो चित्त को सा अधिकार न करंभ चित्त को क्यों नहीं करेगा ये प्रश्न हुआ इसका पर्याय करते हैं परिहर से नए इस परिहर नज्ञाता संस्कार क्ले सब्तम अधिकार विचित कव का संस्कार प्रज्ञा संस्कार समाधि प्रज्ञा से होने वाले जो संस्कार है वो संस्कार चित्त को साधिकार विचित्र नहीं करते हैं क्लेश सय हेतु वो संस्कार क्लेश सय का हेतु है क्लेश निरुति का हेतु क्लेषजनक नहीं है विष्ठान जन संस्कार क्लेश क्लेषजनक है जितने विषय भोग करते हैं बाह्य व्यवहार चिंतन करते हैं वो संस्कार होते हैं संस्कार से स्मरण होता है स्मरण होने पर फिर विषय में राग आसक्ति इच्छा काम प्राप्त हो क्रोध ऐसे होकर संस्कार बढ़ता जाता है किंतु समाज के संस्कार अधिकांश से क्या है बाह्य चिंतन काम हो जाता है बाह्य चिंतन से राग द्वेष ये सब प्रवृत्ति होती है क्ले सय का हेतु है, है समाज विजय संस्कार क्लेषक्ष हेतु तो तो चित्तम अधिकार विशिष्ट न करवंती न फैलाये नित्तम अधिकार विशिष्ट कुराजन्य संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते हैं। आगे चित्त में कार्य नहीं होता है चित्त तो शांत हो जाता है चित्तम ही ते तो कार्याद चित्त को तो अपने कार्य से हटा लेते हैं चित्त जो कार्य करता था उससे हटा देते हैं, चित्त दुर्बल होता है व्यवहार करने के लिए क्योंकि ख्याति परिवर्तन ही चित्त से चितम चित्त की चेष्टा तभी तो तो चित्त की चेष्टा है व्यापार रहे, जो तो ख्याति ज्ञान नहीं हुआ ख्यात परिवर्तन चित्त से चितम में ज्ञान समाप्त हो जाता है चित्त का व्यापार है इसलिए समाज के संस्कार अधिक होने पर आगे कुछ कार्य नहीं होता है चित्त कार्य आरंभ होने से निवृत्त होता है उसके लिए समाज के संस्कार कारण होते हैं उसको चित्त को अपने कार्य से हटा देते हैं आगे चित्त आरंभ नहीं होता है कुछ करता नहीं चित्त क्योंकि तो क्लेस है टीका नहीं चित्त से ही कार्य ध्वजन दो कार्य चित्त के द्वारा होता है भोग और अपवर्ग शब्दादि उपभोग विवेक के आदि यही दो कार्य चित्त के मन जिस प्रकार कहते हैं दुन बंध के लिए बंधाए विचास मुक्ति निर्विषयमन मन, मन निर्विषय हुआ तो मुक्ति का कारण विचास हुआ तो बंध का कारण मन एवं मनुष्य मन कारण बंद होते बंध का कारण कौन सा मन विषया सत्तम पर मुख्य का कारण मन है निर्विषय इत्य ही कार्य जयं दो कार्य है एक शब्द उपभोग और विवेक कार्य शब्द उपभोग बार बार भोग करना भोग तो सब चाहते हैं सुख भोग करने के सुख साधन विशेष किंतु पाप कर्म के पल इच्छा नहीं होने पर भोग करना पड़ता है भोग सुख का दुख अन्य साक्षातकार खाली सुख नहीं चाहते हैं सुख पाप कर्म के फल दुख भी होना पड़ता है तो चित्त से शब्द आदि होता है बार बार भोग होता है और विवेक चाह विवेक ज्ञान ज्ञान इनका विवेक ज्ञान है प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान जब पुरुष का भेद ज्ञान हो जाता है प्रकृति कार्य से भिन्न है तब तो चित्त समाप्त तो तो हो जाता है और कोई कार्य नहीं इतने चित्त तो क्लेश कर्म आते सहित शब्दादिप हो गए प्रवृत्त से चित्त क्लेश कर्म आते युक्त होकर के अविद्या राग देश अभिनव क्लेश है कर्म है पुण्यताप कर्म का आते ढेर उसे युक्त होकर के चित्त भोग में प्रवृत्त होता है शब्दादिपादि विषय भोग करने के लिए और जब संस्कार होता है प्रज्ञा प्रभव संस्कार उन्मूलित निखल क्लेकर्माशयेतो अवशित तो प्रायाकार सेविकतिमात्र अवशिष्य कार्य प्रज्ञा प्रभव संस्कार उन्मूलित जो समाधि प्रज्ञा आरंभक प्रारंभ कर, करता है समाधि प्रज्ञा के अनुसार करता है समाधि के अनुसार करके ऋतंभर प्रज्ञा को प्राप्त करता है प्रज्ञा से उत्पन्न होता है संस्कार प्रज्ञा प्रभव संस्कार प्रज्ञा उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार से उन्मुलित तो होता है कौन निकिलत क्ले सर्म आशय जितने संपूर्ण निकल सकल क्लेश कर्म आशय अविद्यास्मिता राग देश पंच प्रे कर्म ये सब प्रज्ञा समाधि या संस्कार से नष्ट होते ही ऐसे नष्ट हो जाएगा जिसकी तका प्रज्ञा प्रभव संस्कार उन्मूलित उन्मूलित निखिल्लेषकर्मा से चेत तथ्य जिस चित्त के संपूर्ण करना से नष्ट हो गए उन्मूलित के साथ नष्ट हो गए प्रज्ञा प्रभव संस्कार से समाधि प्रज्ञा रित्त प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले नूतन नूतन संस्कार से सब क्लेषकर्मा से नष्ट होते हैं इस चित्त उसका तो कार्य समाप्त हो गया अवश्य प्राय अधिकार भाव की अवश्य प्राय समाप्त प्राय हो गया अधिकार अधिकारम अवश्य प्राय अधिकारम कार्यारंभ करना अधिकार समाप्त हुआ क्योंकि आज खाली विवेक ख्याति ज्ञान होना अनिर्विद्य समाप्ति को प्राप्त करना केवल भावष्य में बाकी रहा विवेक ख्याति मात्रम अवशिष्य कार्य कितने कार्यवाती होता जीविक ख्याति होना ये कार्य बात रहा और आ, के थे। भोग हो गया जिवेक ख्याति में आप अवचित करते कार्य भोग में अलम बुद्धि पर्याप्त बुद्धि होने पर ही आगे प्रवृत्ति होती ज्ञान प्राप्त तो अच्छा होता है भोग करने कुछ बाकी है मन में वो हो जाने से अच्छा, हो जान अच्छा, अच्छा, तो अच्छा होता है वो हो जाता अच्छा होता है ऐसा होता अच्छा होता वो प्राप्त कर लेते वो प्राप्त हो अच्छा होगा जिस जिस विषय में महत्व बुद्धि और वासना है कभी वासना इतने प्रबल हो जाएगी ज्ञान मोक्ष कहां से भाग जाएगा मन के वही चाहिए वासना दृढ़ होती है जिस विषय में महत्व बुद्धि है उसमें फिर कभी इच्छा होती है उसके प्राप्त करने के लिए इतने चिंतन उसके लिए इच्छा होगी फिर साधन भजन कुछ नहीं होता है जब भोग विचार करे अनंत जन्म में अनादिकाल से भोग सब प्रकार के भोग बहुत बार हो गया है भोग करके शांति नहीं होगी इच्छा की निवृत्ति नहीं होती मन शांत नहीं होता है भोग मात्र से भोग्य वस्तु में दोष दृष्टि करके वैराग्य भावना करके जब अलंबुद्धि हो जाए बहुत भोग, भोग हो गया और कुछ नहीं चाहिए तब तो यहाँ साधक आगे परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकता है इसी प्रकार यहाँ समाज अभ्यास करते करते वित्था संस्कार समाप्त तो हो गए और कुछ नहीं तभी जीवे ख्याति मात्र रहा इसी प्रकार केवल ज्ञान बाकी रहे और सब तो हो गया और कुछ नहीं चाहिए तब तो ज्ञान का साधन करेगा जीवे की ख्याति मात्र वाले कास्मा समाज संस्कारास्तित न भोगाधिकार है सब समाधिजन्य जो संस्कार है चित्तम भोग अधिकार कार्य का हेतु नहीं होते हैं वो कार्य को तो समाप्त करते हैं जितने क्लेश कर्म नष्ट करते हैं प्रत्युत तत् तो परिपनते हैं प्रत्युत बल्कि उसके विरोधी समाधिजन्य संस्कार भोग के विरोधी है भोग को समाप्त कर देते हो गया भोग नहीं है केवल विवेक कहते रह स्व कार्यादे की क्या है भोग लक्षण भोग लक्षण कार्य से का जो कार्य से अवसाधर दिखा तो असमर्थ कुर को असमर्थ कर देते हैं कौन कर है? देते हैं कुरंती का कर्ता कौन है समाधि जान संस्कार समाधि ज संस्कार किस्तक को असमर्थ कर देते हैं प्रज्ञा विवेक प्रज्ञा से जो संस्कार है कर्ता प्रज्ञा के संस्कार उसको असमर्थ कर देते हैं चित्त को क्यों परिवर्तन चेषित ख्यान ज्ञान विवेक ज्ञान होने पर चेष्टा समाप्त होती की चेष्टा चित्त का जो व्यापार है वहां तक विवेक ख्या भोगाए चित्तम चेत चित्त भी भोग के तक चेष्टा करता है तब तक विवेक नवेक ख्याति होती, जब तक तो विवेक ख्याति का अनुभव नहीं करता है तब तो, तो, तो भोग के लिए है, तो उड़ता है विवेक ख्याति को प्राप्त करना हो जाता है तब तो चित्त तो तो भोग के लिए नहीं जाता है समाप्त हो तो गया चित्र का व्यापार समझा तो विवेक ख्या वस्तु क्लेश अनुतु न भोगता विवेक ख्या वेक्याति तत् नुंतक विवेका यते तथा तस्य तस्तः ख्याति नजहत न न पुंतको इको विरोक ये सात सभीखाति तथ्य संजात विवेकता से नो जिस चित्त में विवेक का हो गई ऐसी चित्त का आगे भोगाधिकार नहीं क्लेश क्लेश की निवृत्ति अभी जो आश्चयता राग देश अभिनेत्र पांच क्लेश तो है कर्माशय का तो समाप्त हो जाते हैं भोगाधिकार नगती भोगिकार कार्यानंद नहीं होता है तद तरह भोगाधिकार प्रशांति प्रयोजन प्रज्ञा संस्कार प्रज्ञा जन जो संस्कार है उनका प्रयोजन क्या है भोग अधिकार प्रशांति भोग के लिए जो कार्य आरम्भ वो शांत हो जाता है समाप्त तो होता चित्त का इसलिए आगे भोग नहीं होता है जो संस्कार हुई थी प्रज्ञा के संस्कार रहेंगे तो फिर कार्य आरंभ होगा वो चित्त को कार्य आरंभ करने के लिए असमर्थ बना देते हैं आगे भोग का अधिकार समाप्त तो हो जाता है भाष्य में न ते प्रज्ञा संस्कार स्वयं क्षय हेतु चित्त अत कहती चित्तम हिते स्वर तो अपने कार्य से हटा देते हैं असमर्थ कर देते हैं क्योंकि हिस्सास्म ख्यातिपरिवर्तन ही चित्तचेषित चित चेषिम ख्यातिपरिवर्तन ख्यार्तन ख्यातिवेक ज्ञान में सामत चित चित्त की जिष्ठा समाप्त तो हो जाती है इसलिए जब जीवे की ख्याति हो जाती है चित्त को अपने कार्य से असमर्थ कर देते हैं आगे फिर आगे सूत्र रहेंगे फिर निर्विजन समाधि, निर्वी प्रदर्शन तो के लिए आगे सूत्र हैं